पूर्णमद पूर्णमितदर्णमुदचते पूर्णश् पूर्णमादय पूर्णमेवशिष्य शांति, शातिशाशा शंकर शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुररात्मे मूर्तिभागिने यो योमद्याय दक्षिणाूर्त नमः ओ शांति शांति शांति <coughs> कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम 19वें मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं 19वें मंत्र अनुष्ठेय साधन भूत कर्म उपासना का प्रसंग था अनुष्ठय साधन का लौकिक फल होता है पुत्र आदि स्नेह से लेकर के अधिक फल से लेकर के पारलौकिक फल में विराड भाव की प्राप्ति तक उसकी प्राप्ति का साधन विराड भाव की प्राप्ति का साधन कर्म समुचित उपासना आदि को बताया गया यही संसार है और इस संसार से जो विरक्त हैं उन्हें संसार से मुक्ति का उपाय ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान समूल संसार के निवर्तक साधन के रूप में बताने के लिए व्रत कथन पूर्वक भगवान भाष्यकार बीसवें मंत्र से आगे वाले ग्रंथ का पूर्व ग्रंथ के साथ अध्यारूप अपवाद भावरूप संबंध बताए हैं पूर्व ग्रंथ से आत्मा में अनादि अविद्या से आरोपित क्रियाकारक फल रूपी संसार का वर्णन हुआ और उसका हेतु बताया गया स्वभाव शब्दित अनादि अज्ञान को और उस अज्ञान का संसार के बीजभूत अज्ञान का निवर्तक है आत्म या आत्मयाथात्म ज्ञान उस आत्म आत्मयाथात्म ज्ञान का फल है संसार रहित जो निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म भाव की प्राप्ति इसलिए आत्म त्मयाथात्म विज्ञान को भाष्कर भगवान ने कहा निश्रेयस प्रयोजनम ये साधन संसार का समूल निवर्तक ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव रूप साधन बताना चाहिए इस अभिप्राय से उत्तर ग्रंथ प्रारंभ हो रहा का मतलब उत्तर ग्रंथ पूर्व ग्रंथ के द्वारा अध्यारोपित तो संसार का समूल अपवाद करता है और पूर्व ग्रंथ ने अध्यारोप कर दिया इसलिए पूर्व ग्रंथ के साथ उत्तर ग्रंथ का अध्यारूप अपवाद भाव रूप संबंध बना ये चर्चा भाष्य में हम लोग कर चुके हैं यहां तक के ग्रंथ से कि निश्रेयस आत्यंतिक निश्रेयस सेयस प्रयोजन वक्त उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते तमेत प्राप्त्यापि इत्यादि का उत्तर लिखते हैं टीकाकार प्रथम वल्ली समाप्ति पर्यंत वल्यसमर्यता आख्यायि आह। तम, तम अर्थम इति तो प्रथम वल्ली की समाप्ति तक जो आख्यायिका है उस आख्यायिका का, का पूर्व ग्रंथ के साथ संबंध बताया जा रहा है तो अवांतर संबंधम आहो। आहे पूर्व पूर्वोत्तर ग्रंथ का पूरे दो अध्यात्मक ग्रंथ का प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली की वल्ली के बीसवें मंत्र से लेकर के पूरे ग्रंथ का तो पूर्ववर्ती उन्नीस मंत्रात्मक ग्रंथ के साथ अध्यारूप अपवाद भाव रूप संबंध बना और प्रथम वल्ली की समाप्ति तक की आख्यायिका का मात्र संबंध वर्णन किया जा रहा है पूर्व ग्रंथ के साथ इसलिए यह हुआ अवान्तर संबंध नौ नंबर टिप्पणी में लिखते हैं टि, टि, टिप्पणीकार कि आपुवाद उत्थ आपवाद उत्थापक तद उपो, तया तदंतपाति सवे महासंबंध अवातरस्तु कृतासपक विशिष्टतया व्यंजकू तच्चान हेतुेतुम्द परंपरया इति अवधेयम् ये जो अपवादोत्थपत् तदुपोदघाततया तदंत पाति सवे महासंबंध तो अपवाद का उत्थापक होने से ओ तदअतपाती यानी अपवाद अंतपाती है जो ये संबंध बताया जा रहा है तद उपो, उपोदातया तयामे तत और तद तत ये दोनों शब्द अपवाद के परामर्शक है तो अपवाद का आरंभक होने से और अपवाद अंतपाति हो गया अपवाद अंतपाती होने से सएव महासंबंध यानी अपवाद ही महासंबंध होगा और अवान्तरस्तु अवान्तर संबंध कौन होगा तो ये जो बताया जा रहा है प्रथम वल्ली तक के ग्रंथ का पूर्व ग्रंथ के साथ वो है अवान्तरस्तु कृतार्थत्व संपादकत्व भाव विशिष्टतया व्यंजकत्व पूर्वेण तो जो पूर्व ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित साधन है उस साधन से कृताव का संपादन नहीं होता कृतार्थत्व प्राप्त नहीं होता कृतकृत्यता नहीं आती तो यह ज्ञापन किया जा रहा है एक प्रकार से प्रथम वल्ली तक के ग्रंथ के द्वारा कि पूर्व ग्रंथ से प्रतिपादित तो अनुष्ठेय रूप साधन कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान भी मुख्य कृतार्थत्व का संपादक नहीं है इस अर्थ का व्यंजक ये ग्रंथ है व्यंजक यानी प्रकाशक अभिव्यंजक ये बताता है ज्ञापन करता है प्रथम वल्ली तक के ग्रंथ से यही बताया जा रहा है कि कर्म उपासना का अनुष्ठान होने पर भी अकृतार्थ बुद्धि है और आत्मज्ञान ही निरति निरतिश कृतार्थत्व का संपादक है उस आत्मज्ञान के बिना अकृतार्थ ही है पूरा संसार एक व्यक्ति को उपलब्ध होने पर भी ये प्रथम वल्ली में बताया जा रहा है अंतिम तक के ग्रंथ से ये हुआ कृतार्थत्व संपादकत्व भाव पूर्व ग्रंथ से प्रतिपादित साधन में कृतार्थत्व नहीं बताया जा रहा है अभी नचिकेता को प्रलोभन आदि देंगे ना पूरा संसार काम श्याम जगत अप्रतिष्ठा इत्यादि से हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति भी संकल्प मात्र से कराने के लिए यमराज जी प्रस्तुत करते हैं हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हुई का अर्थ है सारे संसार की प्राप्ति हुई क्योंकि सारा संसार हिरण्यगर्भ के लिए ही बना हुआ है वही अधिपति है पूरे संसार का लेकिन नचिकेता उसे भी स्वीकार नहीं करता है, यदि वह पूरा संसार का स्वामी बनने मात्र से ही कृतार्थता होती तो कृतार्थ होने की इच्छा वाले नचिकेता हिरण्य गगर्भभाव को जरूर प्राप्त करते सर्व जगत स्वामित्व रूप हिरण्यगर्भ को हिरण्यगर्भ भाव को लेकिन उसे भी नहीं स्वीकार करते हैं का मतलब है कि वह हिरण्य भाव की प्राप्ति भी यानी संसा, सम, समस्त संसार के स्वामित्व की प्राप्ति भी नहीं कृतार्थ करा पाती ये ज्ञापन हो रहा है इसलिए कहते हेतु हेतुमत भाव तचतुेतुम्द परंपरा तत्ने वो अवांतर संबंध या व्यंजकत्व एजो कृतासंपादक भाव का ज्ञापन कर्ता कौन है उत्तर इस प्रथम वल्ली के द्वारा आख्यायिका के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि नचिकेता को सारा संसार आत्मज्ञान के बदले में प्रलोभन दिखाने के लिए प्रस्तुत किया लेकिन नचिकेता ने नहीं लिया क्योंकि नचिकेता को एक ही प्रयोजन चाहिए कृतार्थ होना परम निश्रेष्ठ चाहिए रो परम निश्रेष का साधन नहीं है ये ज्ञापित होता है उत्तर ग्रंथ यानी प्रथम वल्ली के अर्थ ज्ञान से आख्यायिका के ज्ञान से इसलिए आख्यायिका के अर्थ ज्ञान में ये व्यंजकत्व है तत्व यानी व्यंजकत्व वो उत्तर वल्ली में सीधा नहीं है उत्तर उत्तरवल यानी प्रथम वल्ली के अर्थ ज्ञान में ये ज्ञापकत्व हैं व्यंजकत्व है और परंपरया ये ज्ञान होता किससे है तो वल्ली से इसलिए वल्ली में भी व्यंजकत्व माना जाएगा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तच्च ज्ञान्योर हेतुहेतुमदभाव परम्परया ग्रंथ्यो परिवश्यति तो ये जो ज्ञान है प्रथम वल्यर्थ का और पूर्व ग्रंथ का पूर्व ग्रंथ है उन्नीसवे मंत्र तक का ग्रंथ उसका अर्थ ज्ञान और अवशिष्ट प्रथम वल्ली का जो अर्थ ज्ञान इन दोनों में ये हेतु तो हेतु तो मद भाव संबंध रूप संबंध है हेतु तो तो भाव संबंध है और वो परंपरा से माना जाता है पूर्वोत्तर ग्रंथ का भी तो परंपरया ग्रंथयो परिवश्यती इति अवधेयम यानी ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए इस अभिप्राय से लिखा कि अवांतर संबंधम आह प्रथम वल्ली समाप्ति पर्यंत आख्याय का, का पूर्व ग्रंथ के साथ यानी उन्नीसवी खंडिका तक के ग्रंथ के साथ अवांतर संबंध भगवान भाष्यकार बताते हैं तम एतम अर्थम इत्यादि से तो तम एक अर्थम द्वितीय वरम प्राप्त्यापि अकृतार्थत्वम तृतीय वर गोचर आत्मज्ञान अंतरेण्यायिका प्रपंच आख्यायिका से यह प्रपंचेति स्पष्ट करता है स्पष्ट करता है कौन तो वेद श्रुति हमारे सामने यह स्पष्ट कर रही है आख्यायिका के माध्यम से कि द्वितीय वर्ग की प्राप्ति होने पर भी का मतलब अनुष्ठेय रूप कर्म उपासना आत्मक साधन प्राप्त होने पर भी उससे अकृतार्थत्वम कर्म उपासना रूप साधन से भी अकृतार्थत्व को ही बताया जा रहा है किसके बिना तो कहते तृतीय वर्गोचरम आत्मज्ञानम अंतरे नृतीय वर्ग का विषयभूत जो आत्मज्ञान है इस आत्मज्ञान के बिना केवल कल कर्म उपासना से कृतार्थता नहीं होती अकृतार्थत्व ही रहता है इस अर्थ को आख्यायिका के द्वारा श्रुति स्पष्ट कर रही है आख्याय का, आख्यायिका प्रपंच ये थी। आगे हैं यत इत्यादि भाष्य इसको देखिए कि यतह साध्य साधन विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार इति पूस्कर्मगोचरा पुत्रादि विरक्त आत्मज्ञाथ क्रियते तो ये क्रीय हैं कि ये कैसे आपको ज्ञात हुआ कि आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर का विषय कर्म उपासना मात्र से कृतार्थता नहीं होती है ये आपको कैसे ज्ञात हुआ तो कहते इससे ज्ञात हो रहा है उत्तराख्याय का यही बताया जा रहा है कि यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात साध्य साधन लक्षणात् तो तो पूर, पूर्व ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित कर्मात्मक साधन से प्राप्त होने वाला जो फल है संसार साध्य साधनात्मक संसार और ये संसार है कैसा तो अनित्य इसलिए साधन लक्षणात् संसारात जो विरक्त है उसी का आत्मज्ञान में अधिकार है ये प्रथम वल्ली तक के ग्रंथ से ज्ञापित हो रहा आत्मज्ञान का अधिकारी है जो कर्म फल कर्मफलभूत संसार से विरक्त है का अर्थ है वो उससे विरक्त हैं विरक्त ही अधिकारी हैं ये निश्चित होता है का के माध्यम से जब बीसवें मंत्र में नचिकेता ने आत्मज्ञान रूपी रूपीय तृतीय वर मांगा तो आत्मज्ञान का अधिकारी नचिकेता है कि नहीं इसका निर्धारण करने के लिए नचिकेता की परीक्षा यमराज ने ली और कर्मफल बिना कर्म के अनुष्ठान के अनुष्ठेय साधन कर्म तथा उपासना का अनुष्ठान किए बिना ही अपने संकल्प मात्र से संपूर्ण संसार रूपी कर्मफल आत्मज्ञान के बदले में देने के लिए प्रस्तुत करता है और यदि कर्म फलभूत संसार के प्रति थोड़ा भी राग नचिकेता के चित्त में होगा तो रागास्पद वस्तु के लिए तो व्यक्ति महान प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहता और बिना साधन के ही रागा, रागास्पद वस्तु यदि उपलब्ध हो जा तो तुरंत स्वीकार कर लेगा और स्वीकार कर लेगा तो माना जाएगा कि संसार के प्रति आसक्त है विरक्त नहीं है तो आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं है और यदि बिना साधन के भी संसार रूपी फल उपलब्ध कराया जा रहा है और जिसको कराया जा रहा है वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो तो माना जाएगा उसके प्रति उसका राग नहीं है उस वस्तु के प्रति उसका वैराग्य है जिसके प्रति राग नहीं है वह वस्तु उपलब्ध हो भी जाए तो उसे व्यक्ति स्वीकार नहीं करता उसे अनुपयोगी समझ करके छोड़ देता है तो नचिकेता आख्यायिका यही बता रही है कि नचिकेता को कर्मफलभूत संसार यमराज जी ने प्रस्तुत तो किया लेकिन नचिकेता का उसके प्रति राग न होने से नचिकेता उसे स्वीकार नहीं करता है इससे ये एक प्रकार से कर्म फल की निंदा हुई और निंदा होती है किस लिए और निंदे वस्तु से अधिकारी को व्यावृत्त करने के लिए हटाने के लिए तो नचिकेता ने स्वीकार इसलिए नहीं किया कि वो कृतार्थता का साधन नहीं है इसलिए जो भी कृतार्थ होना चाहता है उसके लिए नचिकेता को जैसे अनुपयोगी है कर, कर्म कर्म फलभूत संसार कृतार्थता में ऐसे जो भी कृतार्थ होना चाहता है उसके लिए अनुपयोगी ही है ये निश्चित हो जाएगा और उसका तो एकमेव साधन ज्ञाना देव तो कैवल्यम के अनुसार ज्ञान ही है ये निश्चित हो जाएगा इस दृष्टि से यहाँ पर ये कहते हैं कि कियत पूर्वस््मात् कर्मगोचरा साध्य साधन लक्षण अनीस विरक्तस्य तन निन्द इति उपन्यासेन इसी अभिप्राय से पुत्रादि प्रलोभनम् क्रियते प्रथम वल्य में ये किया जा रहा है कि तनिन्दा यानी संसार की निंदा करने के लिए कर्म तथा कर्मफल की आत्मज्ञान के अधिकारी को वहां से व्यावृत्त करने के लिए निंदा की जा रही है आत्मज्ञान के अधिकारी के सामने न कि अभ्युदय काम पुरुष के सामने जो कर्माधिकारी है उसके सामने कर्म फल की निंदा नहीं उसके लिए तो कर्म फल का महात्मा ही बताया जाता है इसलिए द्वितीय वर के प्रकरण में मोदते स्वर्गलोके इत्यादि सभा यहाँ प्रशंसा और यहाँ पूर्व में कर्म प्रकरण में जिसकी प्रशंसा की गई कर्मफल की उसी की निंदा बताई जा रही है ज्ञान प्रकरण में क्योंकि कर्मफल से विरक्त ही ज्ञानाधिकारी है इस अभिप्राय से तिंदाथम प्रलोभनम क्रिय क्रियते तो कैसे प्रलोभन किया जा रहा है तो कहते हैं पुत्राधि उपन्यासे नयुष पुत्र पुत्रन वृणीश्व पुत्र पौत्र वृणीस्व इत्यादि बता करके ये प्रलोभन दिखाया जा रहा है आगे कहते हैं नचिकेता वाचो तृतीय वरम नचिकेतो वृणीस्व इति सन उन्नीसवी कंडिका के उत्तरार्ध में यमराज जी ने नचिकेता को तृतीय वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तृतीय वरम नचिकेतो वृश्व ये कह कर के तो इस प्रकार यमराज जी से तृतीय वर मांगने के लिए प्रेरित हुआ नचिकेता ने तृतीय वर मांगना प्रारंभ किया ये कहते हैं नचिकेता वाच तो बीसवी कंडिका का उच्चारण कर लें ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ती एक के नस्ती च एक तद्व विद्यामशिष स्वया अहम वराश वर तृतीय तो प्रिय मनुष्य का विशेषण है प्रिय मनुष्य और मनुष्य ये विषय सप्तमी है अने मनुष्य के विषय में जो यह संसार में विचिकित्सा है विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है संशय कौन से मनुष्य के विषय में जीवित या मृत तो कहते हैं मृत मनुष्य के विषय में प्रेते तो प्रेते मनुष्य या यम विचिकित्सा लोके प्रसिद्ध ये लगाना कि लोक में संसार में मृत मनुष्य के विषय में जो यह संशय है चिकित्सा है संशय से अतिरिक्त आत्मा है या नहीं है ये है संशय का आकार इत्याक संशय प्रेत मनुष्य के विषय में संशय का अर्थ है मनुष्य का शरीर तो ही पड़ा हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखता है और उससे अलग कोई आत्मा नाम की वस्तु है या नहीं है कार्यक्रम संज्ञा से अलग आत्मा है या नहीं इत्याकारक लोक में संशय प्रसिद्ध है और इस संशय का कारण है संशय तो कार्य है न बिना कारण के होगा नहीं तो संशय होता है एक ही वस्तु के विषय में परस्पर विपरीत स्वरूप बताने वाले वाद प्रमाण लोक में उपस्थित हो तो संशय होता है तो कहते हैं कि वादी देहादी से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व के विषय में अलग अलग अभिप्राय रखते हैं और उसी के कारण संशय होता है वादियों में जो आत्म आत्मा देहादी से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व के विषय में विवाद है इस विवाद के कारण संशय है वो विवाद का हेतुभूत वादियों की विप्रतिपत्ति यानी विवाद संशय का कारण बताया जा रहा है हाँ, हाँ, वादियों की आपस में जो भी प्रतिपत्तियां हैं परस्पर विरोधी कथन है उसे बताया जा रहा है तो ये के इन्हें जो आस्तिक है पहले एक के शब्द से लेना आस्तिक को देहादि से अतिरिक्त आत्मा वो स्वीकार करने वाले वे एक आस्ती इति वदंती कार्यक्रम संज्ञा से अलग आत्मवस्तु विद्यमान है ऐसा आस्तिक लोग कहते हैं और नास्तिक भी लोक में आस्तिकों के विरोधी उपस्थित हैं और वे कहते हैं कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है तो नायम अस्ति च एके तो नाय ये के दूसरे एके से लेना नास्तिकों को तो नास्तिका वदंती कि अयम यानि देहादि से अतिरिक्त आत्मा जिसके विषय में संशय बताया जा रहा है वह संशयास्पद आत्मा है नहीं ऐसा निश्चय है नास्तिकों का आस्तिकों का विषय निश्चय है कि देहादि से अतिरिक्त आत्मा है तो ये परस्पर विपरीत निश्चय वाले आत्मा का अस्तित्व नास्तित्व रूप परस्पर विपरीत निश्चय वाले दो हमारे सामने हैं तो हम मध्यस्थ हैं इसलिए हमें संशय हो रहा है कि आस्तिकों का पक्ष सही है या नास्तिकों का मानना सही है तो हम क्या माने इस दृष्टि से कहा कि एक अन्य आस्तिका वदन्ति कि कार्यक्रम संघातात तो पृथक आत्मा अस्ति इति वदन्ति और नास्तिका अयम यानी कार्यक्रम संघाता रिक्त आत्मा नास्ति वदन्ति और इन्हीं वादों के कारण हमें संशय हो रहा लोक में संशय है तो पूर्व पक्षी इस प्रकार ये पूर्वा्ध में सहेतुक संशय बताया गया कार्यक्रम संघात अतिरिक्त आत्मा के विषय में और संशय आत्मा विनश्चित के अनुसार संशय जिसके चित्त में होता है वह आहिक सुख से भी वंचित रहता है पारलौकिक संशय भी, से भी सुख से भी वंचित रहता है इसलिए कहते हैं कहते हैं इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय आपसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं तृतीय वर के रूप में कि तद विद्याम त्वया अनुशिष्टो अहम ऐसा अनुय करिए कि त्वया अनुशिष्टो अहम ये तद विद्याम वरा तृतीय वरह मया प्रार्थेते ऐसे लगाना कि बस यदि आप मुझे तीसरा वर देना चाहते हो तो तीसरे वर के रूप में मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय मुझे हो जा देहादि से अतिरिक्त आत्मा के विषय में ये त्वया अनुशिष्ट आपसे देहादि से अतिरिक्त आत्म वस्तु के विषय में उपदेश प्राप्त मैं अभी उपदेश प्राप्त करने वाला हूं तो उपदेश प्राप्त करने वाला मैं येतद्विद्याम विद्या ये शब्द से लेना कार्यक्रम संघात अतिरिक्त स्वरूप को आत्म वस्तु को विद्याम आत्मवस्तुको विद्या विद्या जानू दिखता है इसलिए कि प्रेत शब्द से उपसर्गपूर्वक इनगतो धातु से प्रेत बनता है ना तो इति प्रेत ऐसी उत्पत्ति करते हैं प्रेत शब्द की तो कार्यकरण संघातात् प्रकर्षे न कार्यक्रम संघास से अच्छी तरह से जो अलग हुआ है वह तो इसमें मनुष्य शब्द से केवल मनुष्य शरीर ही न लेकर के मनुष्य शरीर से यानी स्थूल शरीर से उपलक्षित तो शरीर त्रय लेना और उन शरीर त्रय से प्रेत कृत जो आत्मवस्तु है तो उपाधि से विविक्त आत्मवस्तु निरुपाधिक आत्मवस्तु ये प्रेते मनुष्य शब्द का अर्थ निकलेगा उसके विषय में जो संशय है तो वादी जो है चार वाक से लेकर के सांख्य पर्यंत कहते हैं कि शरीर त्रय से भिन्न कोई आत्मवस्तु हैं ऐसा नहीं वादी केवल एक वेदांति है आनंदमय कोष को आनंदमय कोष एक प्रकार से कारण शरीर है उसी को आत्मा मान लेते हैं सांख्य आस्तिकों में भी जो नास्तिकों में चार वांक और चारों प्रकार के बौद्ध और जैन ये तो इन्हीं में से किसी ना किसी को ये करता है और आस्तिकों में जो वैशेषिक और नैयायिक मीमांसक है ये स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोष प्राणमय कोष और मनोमय कोष इन तीनों से पृथक पृथकों मान लेते हैं आत्मा को विज्ञान में कोष तक पहुंचते हैं लेकिन उनके यहां स्वरूप ही करता भोगता है वो। आत्मा कर्ता भी है भोक्ता भी है भोग है सुख दुख का अनुभव अरे सुख दुख का अनुभव आत्मा में उत्पन्न होता है इसलिए भोक्ता है आत्मा कर्ता भोक्ता है तो ये आस्तिक है तीनों लेकिन तीन कोश से पृथक मानने पर भी विज्ञान में कोश से अलग आत्मा है नहीं यही उनकी मान्यता है और सांख्य और योगी कहते हैं कि बुद्धि से भी अलग है वो कर्ता नहीं है लेकिन वो परस्पर भिन्न है तो आनंदमय कोश से जो अलग आत्मवस्तु है उनमें स्वतः भेद तो है ही नहीं स्वरूप में और कोई दूसरी उपाधि भी भेदक नहीं है इसलिए भिन्न आत्माएं हैं और भोक्ता है यदि तो वो आनंदमय है तो वहीं तक मानते हैं तो यहां तक वादी है चार वाक्यों से लेकर के सांख्य पर्यंत आत्मा के स्वरूप के विषय में अलग अलग विप्रतिपत्तियां हैं भ्रांतियाँ हैं और आत्मा को ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा के रूप में मानने वाले हैं उपनिषद सिद्धांत उपनिषद ये कहती है कि आत्मा आनंद में कोष से भी अलग है उनका उसका स्वतः कोई भेद नहीं है ये को देव सर्वभूत सुगुढ़ वो आत्मवस्तु मात्र वेदांती कहते हैं यानी श्रुति कहती है कि है तो स्रोत सिद्धांत है निर्विशेष आत्मवस्तु प्रेते प्रेत मनुष्य शब्द से उपलक्षित उपाधि मात्र से विविध निर्विशेष आत्मवस्तु हैं ऐसा मानते हैं वेद ये वैदिक सिद्धांत है और बाकी उपाधि रूप ही आत्मा को मानने वाला आंशिक वैदिक और आंशिक अवैदिक वे वैशेक से लेकर के सांख्य तक विज्ञानमय कोष रूप तथा आनंदमय कोष रूप मानने वाले आंशिक आस्तिक है देहादि रूप नहीं मान रहे हैं वेद विकता देहादी से अलग है इसलिए आस्तिक है लेकिन विज्ञानमय कोष तथा आनंदमय कोष से भी अलग वेद बताता है उसे नहीं स्वीकार करते उतने उसमें में अवैदिक है और पूर्ण वैदिक है वेदांती। वे जैसा वेद बताता है वैसा ही आत्मा का स्वरूप स्वीकार करता है तो प्रेत इस विशेषण से यहाँ पर निकलता है कार्यक्रम संघात मात्र से विविक्त आत्मवस्तु के विषय में विप्रतिपत्ति है अलग अलग निश्चय हैं वादियों के इसलिए संशय होता है कि उपाधि से विविध आत्मा नहीं है या है इसका मैं निर्णय कर सकू आपसे यही शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं आप मुझे यही अनुशासन करिए आपके अनुशासन से अनुशासित हुआ मैं ये निर्णय कर सकू ये विद्यां विद्या अनुशिष्टस्वया अहम यही तीसरा वर है अपने लिए सुधार क्या ये है शब्दांतर से इसी को किया है इसलिए इसी मंत्र के भाष्य में भाषा भगवान कहते हैं जिस आत्मा के विषय में संशय बताया जा रहा है उस आत्म ज्ञान के बिना निःश्रेय की प्राप्ति नहीं होती है कृतार्थता नहीं होती अकृतार्थ ही रहता है जिस ज्ञान के बिना उस आत्मा के विषय में लोक में संशय है तो जीवात्म ज्ञान से कृतार्थ नहीं होता केवल स्थूल शरीर से अलग जानने मात्र से विज्ञानमय कोश रूप या आनंदमय कोश रूप मात्र आत्मा को जानने से कृतार्थता नहीं आती है निर्विशेष आत्मवस्तु को जानने से कृतार्थ हो जाता है ये तद बुद्धवा बुद्धिमान साथ कृतकृत्य भारत के अनुसार इसलिए जिसके ज्ञान से कृतार्थ हुआ जाता है उसके विषय में संशय बताया जा रहा है और उस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय उसके विषय में मैं आपसे प्राप्त करूं, ये मेरा तृतीय वर है इसकी मुझे प्रार्थना है ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं। वराणाम येष वरस तृतीय तो भाष्य का भाष्य को देखिए इस मंत्र के येम विचिकित्सा विचिकित्सा शब्द का अर्थ कर दिया संशय ये जो संशय है <coughs> तो संशय तो एक ज्ञान है ना वो सविषय होता है तो संशय का विषय क्या है किसके विषय में संशय है कहते प्रेते यानी मनुष्ये तो मनुष्य अमृत मनुष्य के विषय में जो संशय है क्या और संशय का हेतु तो आगे बताया गया येम ये प्रेते प्रेत विचिकित्सा मनुष्य इतना तो संशय बताने वाला एक पाद है इस मंत्र का द्वितीय पाद में बताया गया इस संशय का हेतु वादियों की विप्रतिपत्तियां तो हेतु को बताया जा रहा है अस्थि एक इत्यादि से तो यहां पहले एके शब्द से लेना है वेदांतियों को पूर्ण आस्तिक जो है आंशिक आस्तिक वो दूसरे कोटि में ही जाएंगे आंशिक नास्तिक भी हैं वा बता रहे हैं आत्मा को ऐसा ही नहीं मान रहा है। अभी तो थोड़ा अपना दुराग्रह स्वरूप के विषय में रखते हैं कि आत्मा कर्ता भोक्ता रूप ही है या कर्ता नहीं केवल भोक्ता रूप ही है श्रुति तो कहती है कि न ना नायम हनती न हन्यते न तो आ, हनन क्रिया से उपलक्षित किसी क्रिया का कर्म बनता है और न तो हनन क्रिया से उपलक्षित किसी क्रिया का कर्ता बनता है वो आ, हन्यते का अर्थ है क्रिया जन्य फल का आश्रय बनता है और क्रियाजन्य फल का आश्रय बनने का अर्थ ही है भोक्ता बनना तो न हन्यते बताया जा रहा है उसमें भोक्तृत्व नहीं है हनन क्रिया का जो फल है उसका आश्रय वो नहीं बनता और हनन क्रिया उपलक्षण है समस्त क्रियाओं का तो समस्त क्रियाजन्य फल का आश्रय वो नहीं है यानी भोक्ता नहीं है और न हनती इससे बताया जा रहा है कि वह किसी क्रिया का आश्रय नहीं है क्रिया क्रियाश्रय होता है कर्ता, क्रिया क्रियाफलाश्रय होता है भोक्ता। तो गीता तथा उपनिषदें आत्मा को भोक्ता तथा कर्ता नहीं है करके कह कर रही है और ऐसा ही जो मानेंगे करता भी नहीं भोगता भी नहीं वो पूर्ण वैदिक माने जाएंगे तो सांख्यों की आत्मा तो भोगता है करता नहीं है करता प्रकृति है प्रधान है लेकिन भोगता है आत्मा इसलिए आंशिक वे नास्तिक है द्वितीय एक ए शब्द से ग्राह्य कोटि में आएंगे और मीमांसक न्यायायिक वैशेषिक कर्ता भी मानते भोक्ता भी मानते है वे भी नास्तिक कुटी में जाएंगे आंशिक नास्तिक और चारवा का भी पूर्ण नास्तिक है वेद देहादि रूप ही आत्मा को कहीं नहीं बताता है और देहादि रूप समझा आत्मा को विरोचन ने उसी का वो चार वाक मत शुरू हुआ नास्तिक हुआ वो प्रजापति ने देह को आत्मा थोड़ी बताया था लेकिन विपरीत समझ लिया कि देह को ही आत्मा प्रजापति बता रहे हैं तो नास्तिक कोटि में गए तो पहला जो एक शब्द है वो है वेदांतियों का परामर्श तो वेदांती कहते हैं कि प्रेत मनुष्य है प्रेत मनुष्य का अर्थ है कार्यक्रम संगात यानी उपाधि मात्र से विविध आत्मवस्तु निरुपाधिक आत्मस्वरूप ये प्रेत मनुष्य शब्द से लेना वो है शरीर इंद्रिय मनो, बुद्धि, व्यतिरिक्त ध्यांतर संबंधी आत्मा इति के यानी वेदांती कहते हैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अलग समस्त देह में अंतर्यामी के रूप में स्थित आत्मवस्तु विद्यमान है ध्यान देहांतर संबंधी यानी अंतर्यामी है वो नहीं है ऐसा नहीं वो विद्यमान है ऐसा ये के कथयंती वैदिक लोग ऐसा बताते हैं और नायम अस्थि चेके तो ये के यानी नास्तिका दूसरा ये के शब्द से नास्तिकों को लेना उनका कहना है कि अयम याने प्रेत मनुष्य मनुष्य शब्द से स्वरूप अकर्त्री अकर्तृ आत्म स्वरूप है नहीं ऐसा निश्चय यं विध अयो अस्त है अयव विधो, येवं विधो, है। येवं विधो याने ये आत्म वस्तु येव विध यानी अकर्त्री अभोक्ति नहीं ऐसा कुछ लोगों का कहना है अब इसी के कारण हो रहा है और इस का निवर्तक यथार्थ निर्णय में प्राप्त करना चाहता हूं ये नचिकेता कहते हैं कि न अस्माक नापि इसका अवतरण है टीका में न प्रत्यक्ष न वादी चेत पर ही निर्णय ज्ञान प्रत्यक्षे नतच्चा निर्णयस्य निष्प्रयोजनत्वात् स्वर्णयवा न तदर्थ प्रश्न कर्तव्य इति आशंक आह अतच्चस्माक कहते हैं वादियों की विप्रतिपत्ति को देख करके यदि संशय हो रहा है आपके मन में तो जो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण हैं इन्हीं प्रमाणों से स्वयं ही आत्मस्वरूप का निर्णय कर ले तो प्रत्यक्षादि ना स्वश्य व निर्णय ज्ञान संभवात तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से बिना आचार्य के इस आत्मवस्तु के विषय में निर्णय संभव है तो तन निर्णय से संभव ऐसा लगाना है यानी आत्मवस्तु का निर्णय संभव होने से और वो जो निर्णय है ज्ञान है आत्मवस्तु का वो निष्प्रयोजन भी है निर्विशेष आत्मवस्तु का ज्ञान या प्रत्यक्षादि प्रमाण से कर लो और करके मान लो नहीं भी होता है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है तो निष्प्रयोजन भी है वो तो निष्प्रयोजन से तन निर्णय से न तदर्थ प्रश्न कर्तव्य इसलिए यमराज्य को नचिकेता को प्रश्न नहीं करना चाहिए नजिकेता यमरा से प्रश्न न करें क्योंकि निर्णय हो भी जाए तो उसका कोई फल नहीं है निर्विशेष ज्ञान का ये मानना है नास्तिकों का यदि तो वे कत सिद्धांति बता रहे है अतस्य इत्यादि से कि प्रत्यक्ष आदि परमाणु से निरुपाधिक आत्मवस्तु का निर्णय हो नहीं सकता क्योंकि प्रत्यक्षाधिक प्रमाणों का वह विषय नहीं है लौकिक प्रमाण का इसलिए प्रश्न करना उचित है और वो निर्विशेष आत्म स्वरूप का ज्ञान निष्प्रयोजन है जो कह रहे हो ये भी कहना ठीक नहीं है चार प्रकार के पुरुषार्थों में से परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है वह निर्विशेष आत्मस्वरूप ज्ञानाधीन ही है परम पुरुषार्थ की सिद्धि निरुपाधिक आत्मस्वरूप के निर्णय के बिना संभव नहीं है इसलिए वो सब प्रयोजन है तन निर्णय आत्म निर्णय, निष्प्रयोजन नहीं इसलिए सब प्रयोजन जो आत्म निर्णय है और लौकिक प्रमाणों से हो नहीं सकता तद विषय प्रश्न उचित ही है इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि अतस्च अस्माकम न प्रत्यक्षेण नापि वहा अनुमानेन निर्णय विज्ञान आत, निरुपाधिक आत्मस्वरूप के विषय में उपाधि से विविध आत्मस्वरूप के विषय में प्रत्यक्ष और अनुमान से उपलक्षित तो लौकिक किसी भी प्रमाण से निर्णय ज्ञान नहीं हो सकता निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता तो कहा नहीं होता है तो कोई बात नहीं है उसका कोई प्रयोजन भी तो नहीं है तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि एक विज्ञानाधीनो विज्ञानाधीनों ही पर पुरुषार्थ तो एक विज्ञानाधीन इसमें एक तद शब्द का अर्थ है निरूपाधिक आत्मस्वरूप देहादि से अतिरिक्त आत्म स्वरूप के ज्ञान के अधीन ही निर्णय के अधीन ही पर पुरुषार्थ है मोक्ष है इसलिए है, इसलिए निरुपाधिक स्वरूप का निर्णय होना बहुत जरूरी है जिसको परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना है उसके लिए <क्ष़िए> इसलिए नचिकेता कहते हैं कि ये तद याने विजानीयाम तो ये तत्त यानि ये निरुपाधिक आत्मवस्तु उसे मैं तवया अनुशिष्ट यानि ज्ञापीत अहम विजानीआम आपसे शिक्षित हुआ मैं उस निर्णय निर्णय तक पहुँच सकूँ यही तृतीय वर है मेरा वराणाम अवशिष्ट थोड़ी सी टीका है इसको देखिए कि प्रत्यक्षेण स्थानो निर्णित पुरुषो नदेह अदर्शनाथ व्यतिरिक्त आत्मास्तित संदेह दर्शनात् न निर्णय प्रत्यक्ष प्रमाण से निर्णय क्यों नहीं हो सकता तो कहते हैं जब जिसका प्रत्यक्ष से निर्णय होता स्थानुर पुरुषवा इस संशय का निवर्तक जब यह स्थानु ही है ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण से निर्णय होता है तो फिर संशय नहीं होता वो संशय निवृत्त होता है ऐसे यदि देह से अतिरिक्त कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा का निर्णय प्रत्यक्ष प्रमाण से होता तो दोबारा संशय नहीं होता तो संशय होता है संशय की निवृत्ति नहीं होती है <coughs> अतिरिक्त आत्म आत्म विषय को संशय निवृत्त नहीं हो रहा है इसी कारण माना जा रहा है कि प्रत्यक्ष से निर्णय नहीं हो सकता और परलोक संबंधी आत्मना च कस्य लिंग से अविना भाव अदर्शनाथ तो ये जो परलोक संबंधी आत्मवस्तु है यानी कार्यक्रम परलोक शब्द से लेना स्वयं के कार्यक्रम संगात से अतिरिक्त बाकी कार्यक्रम संगात और उसका संबंधी आत्मा यानी एकोदेव सर्वभूतेशु गुढ़ से बताया गया अंतर्यामी रूप से सब शरीरों में विद्यमान जो आत्मवस्तु वो आत्मा और उसके विषय में आत्मना च कस्य लिंगस्य अविनाभाव अदर्शनात तो अंतर्यामी के साथ अविनाभाव संबंध यानी व्याप्ति किसी की दिखती नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण से तो निरुपाधिक आत्मा की व्याप्ति किसी के साथ न होने से व्याप्ति एक संबंध होता है और वो संबंध किसी के साथ अविनाभाव संबंध का अर्थ है वह व्याप्ति और व्याप्ति न होने से व्याप्य को देख करके व्यापक का निर्णय होता है अनुमान से जैसे वन्नी की व्याप्ति से युक्त धूम को पर्वतादि में देख करके निर्णय करते हैं कि जहाँ धूम दिख रहा है पर्वतादि में वहाँ पर धूम का व्यापक वन्नी है ऐसा निश्चय होता है अनुमान से अनुमान से निश्चय करने के लिए जरूरी होता है व्याप्ति का ज्ञान तो आत्मा की व्याप्ति किसी वस्तु में नहीं है क्योंकि वो असंग है अतः व्याप्ति ज्ञाना भाव किसी को देख करके आत्मा का निश्चय नहीं हो पाएगा स्वतंत्र अनुमान प्रमाण से ये भी लगाना नहीं तो जो श्रुति अनुकूल अनुमान है मनन में उसका तो उपयोग होता ही है ना? अनुमान है युक्ति लेकिन स्वतंत्र युक्ति से निर्णय करने के लिए आत्मा का जैसे वन्नी का धूम के साथ अविनाभाव संबंध है ऐसे अविनाभाव संबंध होना चाहिए व्याप्ति होनी चाहिए वो किसी के साथ ना होने से स्वतंत्र अनुमान से आत्मवस्तु का निर्णय नहीं हो पाएगा हा? तो ये कहा कि परलोक संबंधी आत्मना च कस्यचित लिंग से अविनाभाव अदर्शनात् नानुमानापी ना निर्णय अनुमान प्रमाण से भी निश्चय नहीं हो सकता बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं सहनों भुन